बहुत कम समय पर जो मिल पाया तो कितना कोमल दादा ने जब पहले पहल ये चर्चा की कि इस विषय पर बातचीत की जाए तो मैंने तलाश शुरू की कि किन मुद्दों को उठाया जा सकता है इस बातचीत में और मुझे क्षमा करें आपके बहुत अधिक समय मुझे नहीं मिला बात पूरी तरह से सोच करने का लेकिन मुठे रूप से मुझे अनायास एक ऐसा मामला याद आया जिसका पूजा कर रही थी उच्च न्यायालय को एक पोस्ट कार्ड लिया गया पोस्ट कार्ड में शिकायत ये की गई तो कि राहत में जो कार्य में लगे हुए हैं तो उनको जो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए कोई वेतन तो नहीं मिल है एक सीधी चार या पांच पंक्तियों की चिट्ठी उस पे न्यायालय ने मुझे बुलाया और मुझे कहा जो भी मुद्दे उभरते उनको न्यायालय के सामने रखा जाए बात यह हुई कि संजीत राय के केस के बारे में आपको जानते ही होंगे अजमेर के पास जब न्यूनतम वेतन से कम वेतन दिया जा रहा था तो उसमें उठाया गया तो उसकी तलाश करने पर पता ही चला कि संजीत रॉय के केस के बाद में राज्य सरकार ने तीन विज्ञप्तियां निकाली एक विज्ञप्ति यह निकाली कि जो भी राज्य सरकार के अधीन कार्य हो रहे हैं और उसमें सीधे तौर से सेवा की जो राज्य का राज्य का है उसको ग्यारह रुपए प्रतिदिन की मजदूरी मिली दूसरी श्रेणी उन्होंने उन लोगों की बनाई जो राज्य सरकार के अधीन काम नहीं कर रहे हैं लेकिन अकाल राहत का कार्य कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने कुछ काम निर्धारित कर दिया इतना काम करने पर ज्ञान दिया संजीत राय केस में न्यायाधिपति भगवती ने कहा था कि अगर कोई ठीक आधार के ऊपर कार्य के साथ वेतन को जोड़ा जाए तो शायद वो अवैध न होगा और न्यायाधिपति पाठक ने कहा कि अगर दो श्रेणी आप एक ही काम करने वालों की भरा देंगे तो वो नहीं होगा इस मुद्दे पर बहस भी और बहस होने के बाद में न्यायधिपति की तरफ से जो बात उठाई गई वो थी कि अगर हमने काम करने के साथ लोगों को नहीं जोड़ा तो एक तो काम पूरा नहीं होगा और दूसरा हमने न्यूनतम वेदन की बात को बहुत आगे बढ़ाया तो उसका नतीजा ये भी हो सकता है कि आज इतना धन सरकार के पास उपलब्ध है उसमें कम लोगों को मजदूरी मिलेगी जो बात अक्सर कही जाती है बहरहाल वो जो विज्ञप्ति थी जिसके द्वारा काम के साथ जोड़ करके 11 रुपए कर देने की बात थी उसे न्याय ने मित्र चलाया और ये कहा कि या तो सबके लिए पद्धति काम मिल ही जाए या फिर इस पद्धति को बदल जाए इस बात इस मामले के बाद में जब अकाल की बात बहुत जोरों उठी और बराबर होती रहती है कि किन गांवों को कल पीड़ित घोषित किया जाए और किन को न किया जाए उस पे जो रहती है तो स्वाभाविक था मेरे मन में आता कि मैं उसी कानून मुद्दों की तलाश करता और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजस्थान जैसे प्रदेश में जिसमें अकाली एक ऐसी स्थिति है जो लगभग हर दूसरे तीसरे साल और कभी कभी तो तीन या चार साल तक चलती रहती उन्नीस 1950 में एक ऑर्डिनेंस बना था उसके बाद में कुल मिलाकर एक कानून बना राजस्थान में जिसको अकाल से जोड़ा जा सकता है और वो कानून था कि अकाल राहत में कार्य करने वाले लोगों को कवर श्रम कानून जितने भी वो लागू रखे हैं उसके लिए उन्होंने बनाया और वही मुद्दा था जो उच्चतम न्यायालय हम लोग जो कानून से थोड़ा भी बाकी होंगे कि चार स्तर पर कानून बनाते हैं तो जो हमारी संसद है विधानसभा है उसके उसके बाद में नीचे के स्तर पर राज्यसभा विधानसभा और संसद द्वारा दिए गए अधिकार को आधार पर राज्य सरकार बनाती है उसके बाद में जितनी भी हमारी अलग अलग संस्थाएं पंचायत समितियां है, हैं पंचायतें हैं नगर हैं ये अपने अपने अपने स्तर पर अपने अपने कानून बनाती हैं और उसके बाद में उससे भी बहुत बड़ी तादाद उन प्रशासनिक विज्ञप्तियों की है जिनके द्वारा भी बहुत सारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं है। और अगर सबका पूरा माकलन लेना चाहें तो मेरा अंदाज यह है कि जब कोई वैज्ञानिक रूप से इसकी पड़ताल नहीं होती कि लगभग सौ कानून हम रोजाना बनाते हैं और अगर सौ कानून रोजाना बनाते हैं और अगर हम उन कानूनों के संशोधन की प्रक्रिया को भी शामिल कर लें तो ऐसा हम समझिए आपके लगभग हम तीन सौ चार सौ किसी भी अधिवक्ता के लिए किसी भी न्याय के लिए इतने बड़े जंजाल में से ढूंढ के निकाल लेना कि ये चीज काम की होगी एक बहुत बहुत बहुत कठिन काम है लेकिन इस सारे के बावजूद जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ क्रूर इतिहास है राजस्थान का उसके बारे में किसी ने चिंता नहीं की कि कोई ऐसी सम्यक रूप से व्यवस्था की जाए कानून के द्वारा जिससे कार्यपालिका और विधानसभा उनको कहीं ना कहीं जवाबदेही करनी पड़े न्यायालय के प्रांगण में बड़ी मुश्किल ये है कि वहां पर जब तक आप यह न कहें कि किसी कानून ने आपको तो कोई अधिकार दिया है तब तक आपकी बात सुनने में उनको बड़ी कठिनाई होती है इधर उधर तरीके निकाल करके कुछ करना पड़ता है उनको भी बहुत मुश्किल होता है अंग्रेजी में जिसे राइट कहते हैं इसका ठीक वर्ड हिंदी में शायद अधिकार ना भी हो तो कोई लीगल राइट जिसको जरूर प्रोडेंशियली हम लीगल राइट कह सकें इस नाम की चीज अकाल के नाम पर हमारे सारे कानून में कहीं भी नहीं है और केवल मात्र तो जो व्यवस्था है वो ये है कि फमीन फोर्ड नाम का एक मेरा ख्याल है अर्वाचीन और प्राचीन एक छोटी सी पुस्तिका है बड़ी सी पुस्तिका उस पुस्तकाल में कुछ प्रशासनिक आज्ञा है और वो भी किसी को उपलब्ध नहीं होती आसानी से जैसे मैंने कल ही कोशिश की कि मैं उस स्विमिंग कोल को कहीं जब पुराई दफ़ा पहले दफ मैंने कहीं देखा था उसको ढूंढ ढाँढ़ के निकाल को तो मुझे आश्चर्य विभागीय उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के पुस्तकालय में भी वो पुस्तक उपलब्ध थी उसको सब लोग छुपा के अपने पा सकते और संविधान के अनुच्छेद एक के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि जिन मामलों में संसद को अधिकार है कुछ कार्य करने का वही मामले कार्यपालिका अपने तय प्रशासनिक आधार पर भी कर सकती है। तो कुछ हद तक इस जमीन कोर्ट में जो व्यवस्थाएं की गई है उनको न्यायालय में लागू कराने की कोशिश की जा सकती है लेकिन वो एक बहुत कठिन काम है लेकिन बहरहाल मेरे 32 साल के वकालत में मुझे एक या दो दफ़े भी ऐसा याद नहीं आता कि किसी अकालग्रस्त गांव के किसी आदमी ने आ मुझे कहा हो कि हमारे गांव में अकाल है और कार्यपालिका इसके लिए कार्य नहीं कर रही आप न्यायालय से कुछ ना कुछ हम बढ़ा दे ठीक इसके बरक्स मेरा ख्याल है कि अगर मैं अंदाज लगाना चाहूँ तो लगभग महीने के एक दर्जन पत्र मेरे पास जरूर आते हैं जिसमें अलग अलग तबकों के लोग अलग अलग स्थितियों में काम करने वाले लोग अपनी शिकायतें मेरे पास भेजते हैं और मेरा ख्याल है कि लगभग साल में पचास साठ ऐसे मामले जिसको पब्लिक इंटरेस्ट इंटरेस्टिकेशन के नाम से जानते हैं न्यायालय में अकेले मेरे कार्यालय से जाते हैं तो सबसे आश्चर्य ने बात यह है कि जो सबसे ज्यादा लोगों की जिंदगी को परसर डालने वाली चीज है गांव में और छोटे छोड़ छोटे कस्बों में जो गाँव के बीच में आए वहां से कोई भी आदमी सोचता कहीं कि कुछ कानूनी मुद्दे हैं जो उठाए जा सकते हैं और सिर्फ इस बात की लिए के लिए कि कोई जिसका कि कोई राजनीतिक नेता उसका लाभ उठाने के लिए अपने आकाल हो चाहे न हो उसको अपने आकाल घोषित करने की कोशिश करता है और लगभग जोड़ तोड़ ये रहती है चाहे विपक्ष का आदमी हो चाहे सत्ता दल का सदस्य हो उनकी जोड़ तोड़ कुल ये रहती है कि किस तरह से फैमीन हमारे यहाँ का क्षेत्र घोषित कर दिया जाए हमारे किसी क्षेत्र को और उस जोड़ तोड़ में ऐसे भी अब जैसा भी आपने सुना होगा कि बांसवाड़ा में अकाल के नाम पर ले जाया गया प्रधानमंत्री को और वहां जाने के बाद में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि यहां तो काल की कोई स्थिति नहीं है आप मुझे अकाली है लेकिन कुल प्रयास ये है, है कि राजनीतिक नेता किसी तरह से किसी भी कानून में न बन के किसी भी सीमा में न रहकर अपने अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करवा मतलब आप उनसे जानते हैं कि कई हमारे करिष्ठ अभियंता हैं उनके बारे में कहा जाता है कि छह महीने की अगर अकाल की नौकरी कर ली उन्होंने तो अगले छह साल तक तो कोई तो नौकरी करने की जरूरत नहीं है और कुछ लोग तो इसे छह साल में कम कह रहा हूँ ज्यादा ही आते तो अकालग्रस्त इसी क्षेत्र को घोषित करने का अर्थ है कि कुछ ऐसे अकाल पीड़ित लोग हैं जिन अकाल पीड़ित लोगों को अपने अगले छह सात साल या दस साल या जिंदगी के पंद्रह बीस साल के अंदर कुछ ना कुछ प्रबंध करना है अपनी बहन का ब्याह करना है अपनी बेटी का ब्याह करना है और ये सारे कार्य संपन्न करने के लिए अकाल राहत कार्य बहुत इच्छा अच्छा करते हैं तो सारी जो जोड़ तोड़ है वो इसी के आसपास चलती रहती है तो इसका विकल्प हमारे पास क्या हो सकता है एक तो विकल्प ये है कि हम जो भी प्रबुद्ध लोग हैं वो इस बात को उठाएं और कुछ थोड़ा सा थोड़ी शुरुआत हमने की है इंडियन एसोसिएशन ऑफ के आधार पर इसके बारे में कुछ मानदंड तय किए कानूनी रूप से और जो मानदंड तय किए कानूनी रूप से उनको अधिकार के रूप में आम आदमी को दिया जाए कोई भी आदमी अगर ये कहे कि मेरे गाँव में अकाल है पिछले तीन वर्ष से वर्षा नहीं हुई और तीन वर्ष वर्षा न होने के कारण अकाल है एक तो स्वतः सिद्ध है लंबी चौड़ी बहस की और लंबी चौड़ी प्रमाण की बात भी नहीं है तो मैं किसी कार्यपालिका के आदमी के भरोसे न रहूं इस बात के लिए अगर वो कहे किस तरह से मैं जाके हाथ जोडूं, उसके पांव पकडूं और अकालग्रस्त है इसलिए आप उसको ग्रस्त क्षेत्र घोषित करें बल्कि अगर वो न मांगे इस बात को तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सके तो एक जो तो मुद्दा उठाया जा सकता है वो ये कि जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं और जिस प्रदेश में अकाल एक ऐसी ऐसा इतिहास है जिसको आप हम रोज भोकते हैं तो उस क्षेत्र में कोई कानून संयुक्त रूप से न बने यह आश्चर्यजन पास है लेकिन ये मुद्दा पहले कभी किसी ने उठा ही नहीं कुछ लोगों की के साथ इसमें एक मुद्दा उठा ही नहीं और उसके ऊपर कानून बने ही नहीं और कुछ लोग जानकारी के नहीं होने के कारण इस बारे में बात नहीं उठाते मेरा निम्न निवेदन है कि इस मसले को किसी न किसी स्तर के उठाया जाए लेकिन इसके अतिरिक्त जो नए सोचने के तरीके कानून के क्षेत्र में पिछले कुछ एक दशक में आए हैं उसमें अधिकार के अंग्रेजी में जिसको हम राइट कहेंगे उसके स्वरूप को भी थोड़ा सा बदला है हमारे जो पुराने जज हैं और पुराने वकील हैं वैसे तो मैं भी काफी पुराना हो गया <laughs> उनका ये मानना था कि जब तक हम कोई लीगली एनफोर्सेबल राइट नहीं क्रिएट करते तब तक न्यायालय से कोई भी राहत नहीं मिल सकती और लीगली इंफोर्सिबल राइट क्रिएट करने का एक तरीका यह है कि कोई ऐसा कानून बने अधिनियम हम कहेंगे एक्ट या जिसके द्वारा कुछ लोगों को अधिकार दिया जाए कि यह स्थिति होने पर अकाल घोषित किया जाएगा और यह कार्य किया इस मामले में थोड़ा सा बंदा आया काफी लंबी लड़ाई के बाद में विशेष तौर से भगवती युग में और भगवत युग के थोड़ा सा पहले से ये बातचीत चली और अब ये मानना शुरू हो गया कि प्रशासनिक विज्ञप्तियों के द्वारा जो व्यवस्थाएं दी जाती हैं उनको भी कुछ सीमित आ, कुछ सीमा तक न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है उसको मैं अगर लीगल भाषा में कहूँ तो ये कहूंगा राइट्स आर क्रिएटेड बाई एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन तो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले जिस बात की हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि प्रशासनिक विज्ञप्तियों के द्वारा दिए गए अधिकारों को भी अधिकार माना जा सकता है लीगली इन्फोर्सेबल राइट वो स्थिति थोड़ी सी बदली है और इसलिए अगर हम थोड़ी सी तलाश करें इस बात की कि फेमिन कोड में या फेमीन कोड के इतर दूसरी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के लोगों को राहत दिलाई जा सकती है तो मैं समझता हूँ कि एक ही तरीका है जिसकी शुरुआत हम कर सकते हैं और इसका सबसे बड़ा आधार जो हमारे पास है वो संविधान का अनुच्छेद 21 और संविधान का अनुच्छेद 14 है संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा समानता का अधिकार भारत के हर नागरिक को दिया गया है और भारत के हर नागरिक कोई नहीं भारत के हर निवासी को दिया गया है इसलिए कोई आदमी अगर भारत का नागरिक नहीं भी है तब भी उसके साथ भेदभाव की बढ़ते नीति नहीं बरती जा सकती और भेदभाव की व्याख्या भी पिछले दस साल में बहुत बड़ी है पहले तो हम दो चीजों के बीच में तुलना करते थे एक व्यक्ति ये है दूसरा व्यक्ति ये है एक समुदाय ये है दूसरा समुदाय ये है इनके बीच में भेदभाव बढ़ता जा रहा है इनको दस रुपये दिए जा रहे हैं इनको नौ सौ रुपये दिए जा रहे हैं उसको थोड़ा व्यापक किया न्यायालय ने और न्यायालय ने कहा कि कोई भी ऐसा कार्य जो कि न्याय संगत न जिसको कोई आम आदमी आम समझने वाला आदमी अगर ये समझे कि उचित नहीं है तो वो भी संविधान के अनुचे चौदह की खरीदी में आ सकता है और इसके यदि यह भी हो कि दूसरा कोई कार्य करने वाला न हो लेकिन अकाल आज की व्यवस्था में ग्यारह रुपए या बारह रुपये रोज रुप मिलने रुप चाहिए रु� दिया जाए और दूसरों को भी पांच रुपए दिए तब भी न्यायालय का दरवाजा इस खटखड़ाया कर, कर, जा सकता है कि कोई भी आदमी जो थोड़ी बहुत भी सोच समझ कर सकता है उसके लिए यह मानना बिल्कुल असंभव है कि, कि किसी भी आदमी को दिन भर काम करा के पांच रुपए दिए जाए इसको अंग्रेजी में आर्बिट्री रिएक्शन कहते तो व्यवस्था यह हुई न्यायालय से कि कोई भी आर्बिट्री रिएक्शन हो वो संविधान के अनुच्छेद चौदह की परिधि में आएगा और इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम दो या तीन चीजों की आपस में तुलना करें और फिर यह निर्णय करें कि इन दोनों के बीच में भेदभाव होता जा रहा है तो भेदभाव से आगे बढ़ के हमने बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद और मैं समझता हूं कि जद्दोजहद उन्नीस सौ से चली लगातार और उन्नीस सौ में जाकर के हम इस बात में सफल हुए कि न्यायालय ने यह बात मान ली कि भेदभाव के लिए दो तो लोगों के बीच में तुलना करना जरूरी नहीं है अगर कोई भी कार्य जो किया जा रहा है कार्यपालिका द्वारा वह न्याय संगत नहीं है तो उसको संविधान अनुच्छेद के बीच सकता है संविधान अनुच्छेद आपको जीवन का अधिकार देता है हिंदुस्तान के हर नागरिक और जीवन के अधिकार को पहली जो बात चाहती हुई थी कि आपका शरीर सावित रह सके और यद्य दूसरे देशों में व्यवस्था काफी पुरानी थी लेकिन हमारे देश में इसका स्वीकार नहीं किया गया और न्यायालय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का अधिकारोटी का अधिकार एक जीवन का अधिकार है क्योंकि अगर आपको जीने के लिए जो चीजें चाहिए न्यूनतम चीजें वो आपको नहीं मिलने के अधिकार का क्या था लेकिन बीच बीच में जो हमारे पुराने न्यायाधीश लोग थे उन न्यायाधीशों ने कहा हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हमने मान लीजिए ये कह दिया कि राइट ऑफ डिबली वोट राइट ऑफ लाइफ में शामिल है तो तो यहाँ की जो आर्थिक स्थितियाँ इसके अंदर पता नहीं क्या हो जाएगा कल लोग ये कहना शुरू करें मुझे न्यायाधीश ने पूछा भी न्यायालय में क्या आज तो आप ये एक सीमित रूप में मांग रहे हैं कल आप न्यायालय में आपके कहेंगे हमको तो नौकरी भी दिली जाए बिना नौकरी के अगर मैं बेकार घर बैठा हूँ तो मेरे जीवन का अधिकार का क्या है तो मैंने कहा वह दिन भी दूर नहीं है जब शायद उनको ये मान ली जाए ऐसे करनी पड़े और अगर विधान में परिवर्तन नहीं किया गया संशोधन नहीं किया गया और कार्य के अधिकार को मूलभूत अधिकार स्वीकार नहीं किया गया तो संविधान की ओर उन्नीस इक्कीस में के अंतर्गत को ला के हम इस मांग करेंगे और हो सकता है कि आज नहीं 10 साल बाद 15 साल के बाद हमको इसमें भी सफलता मिलेगी लेकिन बहरहाल अभी जो में मुंबई उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा बड़ा मज़ेदार मामला है वो उसमें जो लोग स्लम्प ड्राइवर्स थे सड़कों के ऊपर पड़े रहते थे छोटी सी उन्होंने झोंपड़ी बना ली और झोंपड़ी में सारी जिंदगी अपने निकाल देते थे वो तो वहाँ के नगरपाल, नगरपालिका पाल वहाँ नगर ने तय किया कि इनको हटाया जाए और एक दिन बुलडोजर लेकर के उन सारी झोंपड़ियों और झुंपियों को हटाने के लिए लोग गए तो आप भी जैसे लोगों में से किसी एक ने न्यायालय में गुहार की और कहा कि जू इस तरह से नहीं हटाया जा सकता और न्यायालय में ये तक दिया गया कि ये लोग तो सरकारी ज़मीन है जनता की ज़मीन है इसके ऊपर आए कि आगे किस तरह से कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करने के बाद में जब उनको हटाओ तो ये तो उस पर अपना अधिकार बताना शुरू कर देते हैं इसका मतलब ये हुआ कि कोई गैरकानूनी कार्य करे जैसे तैसे किसी जमीन पर जाके कब्जा कर ले और उसके बाद उस जमीन से उसको हटाने का कहा जाए इस गैरकानूनी काम को हटाने के लिए कहा जाए तो कहे कि नहीं आप मुझे नहीं हटा सकते न्यायालय ने एक बहुत मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए फकर का कारण हो सकता है वो निर्णय उन्होंने सारी उस व्यवस्था की जांच पड़ताल की ऐसा क्यों होता है कि स्लम्स बन जाते हैं ऐसा क्यों होता है कि लोग ऐसी जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि उनको इन नरक स्थानों पर जाकर रहना पड़ता है कोई भी आदमी खुशी से इन स्टम्ब्स में जाकर के नहीं रह तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की सारी प्रक्रिया के बारे में जितना भी साहित्य उपलब्ध था उस साहित्य के ऊपर अपने दृष्टि डाल करके उन्होंने ये कहा कि ये व्यवस्था है लोगों की कि उनको गांव में या तो मजदूरी नहीं मिलती काम नहीं मिलता अकाल हो गया ऐसे लोगों को भाग लेना पड़ता है शहरों में या वहाँ पर ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है इसलिए वहाँ से छोड़ आना पड़ता और आने के बाद में रहने की जगह चाहिए और रहने की जगह अगर उसको नहीं मिलेगी अच्छी जगह तो जो भी जगह मिलेगी इस पर कब्जा करेगा उस आदमी का विकालत की दृष्टि से केवल मात्र यह कहकर नहीं टाल सकते किसने गैर गैरकानूनी रूप से काम किया है तो इसको मदद देने का मतलब गैर कानूनी कार्य को मदद देना है उसको उत्साहित करना है इसका कार्य से नहीं लिया जा सकता इसका एक बहुत मानवीय पक्ष है और उस पक्ष को ध्यान में रखते ही इस बात जा सकता है बाद में न्यायालय व्यवस्था दी कि इन लोगों को सुनने सुनवाई का अधिकार दिया इन लोगों को यहां से हटाने के पहले आपको उनको सुनना पड़ेगा और सुन के ये मुद्दा विदा करना पड़ेगा कि इसका विकल्प क्या हो आपने आज उनको यहां से हटा दिया तो तो दूसरी जगह जाके अपनी कोई और यहाँ खुले में रहेंगे खुले मुंबई जैसे शहर में खुले में रहना तो बड़ा जीवन का काम है इसलिए आप समस्या का निदान नहीं कर रहे हैं तो यहां से हटा आप समस्या को टाले एक जगह से दूसरी जगह बेच रहे और इसलिए न्यायलय नई व्यवस्था दी इन लोगों को पहले सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए कम से कम इतना अधिकार उनको तो दिया जाना चाहिए और उसमें ये अधिकार भी शामिल है कि आपके सामने आके कहें कि हमारे सामने वैकल्पिक व्यवस्था क्या है और ये वैकल्पिक व्यवस्था आपकी नहीं है तो जब तक ये वैकल्पिक व्यवस्था हो तब तक आपको व्यवस्था न हटाए हमको साल भर का दो साल का तीन साल का समय दिया जाए इसमें वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके या हम दूसरी तो जगह ढूंढ सकें जान करके और ये व्यवस्था देते समय उन्होंने कहा कि जीवन का जो अधिकार अनुच्छेद 21 ने दिया है यह अधिकार सिर्फ एक इस तरह से अपने शरीर को बनाए रखने का अधिकार नहीं है लेकिन इस शरीर को कम से कम वो चीजें जरूर मिले जिससे हम एक आदमी आदमी की जिंदगी बसर कर सके और इसलिए जीवन का अधिकार एक व्यापक अधिकार है और उसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है और इस तरह से संविधान के अनुच्छेद इक्कीस की व्यापकता हमारे सामने उतर करके आएगी संविधान उन्नीस सौ इक्कीस के की आधार के ऊपर हमने बहुत सारे मामले किए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब शाहजादा बदर अरबिया के जो राजकुमार थे वो जसलबेर में ग्रेट इंडियन तो का शिकार करने के लिए आए आयालय में बोड़ा। बोड़ा। बोड़ा। शिकार करना न्यायालय में किया शिकार किया और मैं जानता था कि न्यायालय मुझसे प्रश्न करेगा ये उन्होंने जानता ही मुझसे कहा कि कौन से कानून का उल्लंघन हुआ मेरे पास कोई था नहीं नहीं पर मैं मैं बताता तो नहीं तो मैंने कहा मैं बाद जो इकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे और इनबैलेंसेज आएंगे उसके बाद आपको बताई जा सकती और सीधे रूप से मेरे जीवन के साथ संबंध इसलिए है कि मेरे जीवन के साथ मेरे आने वाली सारी पीढ़ियों का जीवन भी जुड़ा हुआ है उनको अलग करके नहीं देखा जा सकता और अगर हम ऐसी स्थिति पता होने देंगे जो स्थिति का जब तक ऐसा भयावह रूप हमारे सामने आकर करके उपस्थित ना हो जाए जिसकी कि हम रोज देख सकें हमारे सामने आंखों से तो वह भयावह स्थिति आने तक बाद समाप्त हो जाएगी और जब अधिकार की बात उसमें चली तो संविधान के अनुच्छेद किसके आधार पर उसमें बहस हुई और हमको उसमें आंशिक से सफलता मिली आंशिक रूप से क्या समझे पूरी तरह से सफलता इसके दूसरे कई स्वरूप हमने बाद में प्रयोग किए जो तो जैसे गैस नहीं मिल रही थी तो हमने एक रेडिया चिकी की और हमने कहा कि हमारी यहाँ की महिलाओं की जिंदगी में जो रसोई के अंदर दिन भर निकलता है महिलाओं का वो इतना बेस्टफुल है कि वह एक सम्यक रूप से संपूर्ण रूप से अपनी जिंदगी मैं अच्छे काम करने के लिए उनके पास समय ही नहीं बचता और इसलिए लिक्विड गैस है वो हमारी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है इससे सारे सोशल सिचुएशंस है वो सारी सारी चीज़ें मिलती है महिलाओं के लिए एक, एक मुद्दे के रूप में उसको बहरहाल इसके ऊपर बहस होकर कुछ हो सकता है उससे पहले उस याचिका के डर ही वहाँ पर हमको पर्याप्त मात्रा में जोधपुर को तो मिलना शुरू हो गया, गया। और मुद्दा न्यायालय से सब उसका कोई तय नहीं हो सका इस तरह हमने न्यायालय में बहुत सारे प्रश्न उठाए मैं आपने से कुछ लोगों के सामने जो मेरी नई पुस्तक निकली है जिसने इन सारे मामलों को मैंने रखा है वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा लेकिन जो आज की बातचीत से के संदर्भ में मेरा निवेदन यह है कि उन्नीस संविधान के अनुच्छेद 21 में गुंजाइश है इस बात की कि हम उसके आधार के ऊपर इन मसलों को उठाएँ और इन मसलों को डैन में ले जाएँ कि अगर यहाँ पर वाकई अकाल की स्थिति है और उसको अकाल ग्रसित नहीं क्षेत्र नहीं घोषित किया गया है वहां लोगों से वसूली की जाती है लोगों को तो राहत का काम नहीं दिया जाता तो यह अधिकार है हमारा कि हम संविधान संविधान इक्कीस के आधार पर इन मांगलों को न्यायालय में उठाए इसी पृष्ठभूमि में जो शोषण होता है अकाल में काम करने वाले लोगों का उसकी बात उठती है और दूसरा यह भी उठता है कि अकाल के जो कार्य चल रहे हैं उनका शुरू क्या हो शायद कोई चर्चा की होगी आपसे कि आज स्थितियाँ ये है कि गाँव में जो तालाब थे टाँके थे जिनमें कभी पानी एकत्रित करके रख लिया जाता था वो कई जगह तो जनता ही करती थी रख रखाव का काम का भी जन्दा ही करती थी आज रख रखाव का काम जनता नहीं करती और नए टाके बनने में या नए तालाब बनने में तो स्थितियाँ ऐसी हो गई कि एक आदमी एक स्कूल में एक कमरा बनाना ज़्यादा पसंद करता है जिसके ऊपर एक प्लेग लग सके कि कमरा फनाने फनाने की में बनाया लेकिन करके कोई भी पुण्य दान का काम जब यह अकाल चालू हो तो न्यायालय में यह मुद्दा मैं समझता हूं उठाया जा सकता है कि उनका कार्य का स्वरूप क्या हो किसी राजनेता को लगा के मेरी स्कूल बननी चाहिए तो वो स्कूल बनाने में सारा अपनी सारा जोर लगा देगा अगर वहां पर तालाब की ज्यादा प्रायोरिटी के हिसाब से चल जाती है इसलिए वो जो मर्जी आया उसके ऊपर का हो उसके कुछ मानदंड बने कुछ माणक मानदंड स्थापित कर सकें इन प्रश्नों को भी न्यायालय में उठाया सकता है न्यायालय में आगुवा में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है जैसा आप जानते हैं कि न्यायालय तो सबसे ज्यादा हुआ करते जमाने में हुआ करते थे लेकिन उस आगुवा में परिवर्तन इसलिए हुआ कि जब कार्यपालिका अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाती तो कई ना कहीं लोगों को तलाश करनी पड़ती है उसको उपेंद्र बख्शी ने लिखा है कि अक्सर प्रशासन इस बात की शिकायत करता है कि न्यायपालिका उनके कार्य में बहुत सस्प कर रही है और यह प्रश्न किया जाता है कि प्रशासन क्या न्यायपालिका चलाएगी प्रशासन कार्य चलाने का कार्य का तो कार्यपालिका का है उसको तो क्या न्यायपालिका चलाएगी और ये बात कही जाती है कि न्यायपालिका को अपनी सीमा में रहना चाहिए मर्यादा के बाहर नहीं जाना चाहिए और कार्यपालिका के कार्य को करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए उपेंद्र तो बख्शी ने उसमें अच्छी मजाक की उसने कहा कि सही है कि कार्यपालिका का कार्य न्यायपालिका को नहीं करना चाहिए पर इसके लिए जो बात अवश्य है वो ये पहले कोई कार्यपालिका हो तो सही In तो जुडिशरी प्रशासन अपने आप को संपूर्ण रूप से ऐसी विडम्बनाओं से ग्रसित हो जाए क्या आदमी आग की जरूरत को न समझे उसके बारे में एक मानवीय दृष्टिकोण अपना करके कार्य न कर सके तो ये स्थिति उत्पन्न होती है जबकि आदमी किसी दूसरी जगह जाने की तलाश करता है अभी हमारे जो एक देवेंद्रनाथ जी हैं हमारे यहाँ के प्रशासन में काफी कुछ स्थान रखते हैं उनकी हमेशा शिकायत रहती है, कुछ और वो अक्सर कहा करते हैं कि आप लोगों ने न्यायपालिका को इस तरह से कर दिया कि हमारे प्रशासन में रोजाना कुछ आप करते हैं मैंने उनको एक उदाहरण दिया कि मेरे पास एक ऐसा मामला आया जिसमें एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी उसकी छह महीने में पाँच दफे बदली हो गई और बदली होने पर एक जगह से दूसरी जगह जब तक उसका वो लास्ट पे सर्टिफिकेट नहीं पहुंचता तब तक तो उसको तनखा नहीं मिलती और नए स्थान पर उसको कोई जानता नहीं, को नहीं। तो करें और ऐसी सुने तो कोई वैकल्प तो ढूंढना पड़ेगा नलाश की और न्यायालय मन गए सफल हो गए साधारण तो से न्यायालय ऐसे कार्य को करेगा लेकिन जब कार्यपालिका अपनी मर्यादा में रहते हुए अपनी उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करेगी तो ये तो बिल्कुल वाजिब है कि जहाँ कहीं से किया जा सके उसको कराया जाए पिछले दस या पंद्रह साल में जिन स्थितियों से निकले हैं उसमें अधिकतर ये हुआ कि प्रशासन में जो मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए उसकी कमी लगातार हो रही है और कई जगह तो अमानवीकरण की ये जो स्थितियाँ इतनी ज़्यादा भयावह हो गई कि जैसा मैंने आपसे एक चपरासी की बात कही मेरे पास ऐसे मामले तो मेरा ख्याल है ढेरों है जिसमें आदमी सेवा मुक्त होने के बाद में सेवा से निवृत्त होने के बाद में दस साल पंद्रह साल लगातार इंतजार कर रहा है कि उसको पेंशन मिल जाए और उसको पेंशन नहीं मिलती थी आखिर तंग आकर के मैंने न्यायालय से कहा कि आप अगर रोज ये कहते रहेंगे कि हमारे पास मामला आया और हमें तीन महीने में ने ने इसको पेंशन दे दी तो इसका निदान क्या है इसके ऊपर आगे आने वाले कार्य में क्या होगा तो की न्यायालय ने किया कि पाँच हर जाना अठारह अच्छा प्रतिशत की दर से ब्याज और न्यायालय के खर्चे के रूप तो में जाते हैं। नतीजा ये हुआ कि पेंशन के मामले धड़ाधड़ सजना शुरू हुए तो आज से दस साल पहले कोई भी न्यायालय करने के लिए तैयार नहीं थी आपको मिल गया पसा आपके बड़े अच्छे तकदीर तकदीला काम न्यायालय में आपके मुइना में मिल आपको पेंशन मिल गई बहुत अच्छी बात है लेकिन अमाननीयकरण की जो ये स्थितियाँ उत्पन्न हुई प्रशासन में इसने न्यायालय को इस बात के लिए मजबूर किया विवश किया कि वो इसके बारे में बहुत मजबूती जैसे कुछ और करे जो साधारणत से न्यायालय नहीं करता तो न्यायालय के स्वरूप में जो परिवर्तन आया है पिछले दस साल में वो हमारी जो सामाजिक स्थितियां हैं प्रशासन की जो स्थितियाँ हैं उनको देखते हुए उन्होंने अपना रूप को बताया है और इसी कार्य को हम आगे बढ़ाने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं ऐसे कई मसलों पर जिन मसलों पर साधारणतः आज से कुछ वर्षों पूर्व हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे मुझे याद है जब सब से सबसे पहला पब्लिक इंटरेस्ट का केस सब न्यायालय के में जो वकील अधिवक्ता लोग मामले तो को उठाया जा सकता नहीं उठाया जा सकता उच्च न्यायालय में बत्तियां कल गई थी जाती दो जन जुट करके चैंबर में चले जाते कार्य नहीं होता सबने की याचिका की ये जनरेटर दिया जा रहा था है बिक्र, बिक्र, कि, हाँ कि, कि तीन लाख रुपए तुरंत उच्च न्यायालय पर दी जाए जिससे वो जनरेटर लगाए और उसकी जब उन्होंने पालना नहीं की जब एप्लीकेशन लगाई सरकार सुप्रीम कोर्ट की अपील में उस आज और सुप्रीम कोर्ट ने लंबे जजमेंट के बाद कहा कि ऐसी पागल सरकार का हम क्या करें जो रोज तो ये कहती है कि न्यायालय के अंदर थोड़ी से मामले तय होने चाहिए और न्यायालय के अंदर एक जनरेटर लगाने में इतनी तकलीफ हो रही है आप अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए उसके बाद में न्यायालय में कुर्सियाँ ठीक नहीं, नहीं है तो वकील लोग मेरे पास आ जाते हैं जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि सारी जो अमानवीकरण के कारण उत्पन्न हुई, उसका कोर्ट रेस्पॉन्स हुआ है और वो कोर्ट रेस्पॉन्स कभी कभी तो ऐसा अजीबोगरीब तरह का होता है मैं भी कल्पना नहीं कर पाता हूं और इसलिए मेरा निवेदन ये है कि न्यायपालिका के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करके तो कोई कार्य नहीं कर सकता बहुत मर्यादा है अधिकार है कार्यपालिका के संभव नहीं है कि जो तो चाहे वो तो कर दे एग्जीक्यूटिव फेट में जो चाहे वो कर दिया जवाब देने का हुसा होगा जितने लोग जवाब पूछेंगे हम कर देंगे था था। इसलिए न्यायालय की अपनी मर्यादा है अपनी सीमा है लेकिन उस सीमा के और मर्यादा के परिधि ने जो नए विकास के जो नए रुख में हैं उनको देखते हुए मुझे लगता है कि कुछ सीमा तक उन समस्याओं का निदान न्यायालय से भी संभव है बशब्द कि हम न्यायालय को इस बात के लिए आश्वस्त कर दें कि कार्यपालिका में सारे कार्य करने के बाद में उनसे सारी बातचीत करने के बाद में वो तो सुनने को तैयार नहीं है जब न्यायालय इस बात के ऊपर आश्वस्त हो जाए कि कार्यपालिका ने अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया है निर्वाह नहीं किया है तो वो तैयार रहती है और आजकल जो नई पीढ़ी जनों की आ रही है उसके बारे में बहुत कहना बहुत मुश्किल है लेकिन नई पीढ़ी के नए त्यौहार होते ही चाहे कैसे ही हों लोग को जोर तोड़ से आ जाते हों लेकिन जोर तोर से आने के बाद में जब न्यायालय की उस कुर्सी पर जाकर बैठते हैं तो उनको अपना इसके उत्तरदायित्व का एहसास होता है कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और जब दोनों तरफ से तीर कमान और सारी तो दागने शुरू हो जाती हैं वकीलों की तो फिर उसका असर भी उन लोगों पड़ता है और ये मान के चलना कि वो लोग अपने कर्तव्यों के निभा के लिए या आम आदमी की तकलीफों के बारे में बहुत आधार नहीं होगा या कुछ करने को तैयार नहीं होंगे ये स्थितियाँ निश्चित रूप से बन गई लेकिन इसके पीछे जो नया युग आया है जिसको अच्छा पाठक कहते हैं आज के दिन में उसमें तैयारी की बहुत ज़्यादा जरूरत है पहले हम एक पोस्ट कार्ड को लिख उसके आधार पर अदालत को कार्रवाई को प्रारंभ करवा देते थे हो सकता है पोस्ट कार्ड के लिए आपको दो सफों के अंदर एक लंबी सी दरख्वास्त लिखनी पड़े लेकिन आप लोग जो कि अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और विशेष तौर से जिस विषय की अंतर्गत हमारी बातचीत चल रही है उसमें मेरी मेरा नंबर मेरे जवाब से यह है कि परिस्थितियों में बदलाव जो आया है उसका लाभ हम तो लोगों को दिला सकते हैं और उन मुद्दों को खाया जाना चाहिए शिक्षित करने के लिए न्यायालयों को शिक्षित करने की जरूरत है लेकिन पहले अपने आप को शिक्षित करके हम इसकी कार्यप्रणाली को थोड़ा समझें और इस कार्य को करना चाहे और न्यायालय को भी शिक्षित करने का कार्य इसको करना पड़े अगर हम पूरी तौर से सारे मटेरियल लेकर कोर्ट में आए जैसे गुडाउन का मामला था तो मेरे पास पूरी जितनी किताबें उसको उपलब्ध थीं वो, थी, वो लेकर के मेरे काइट आए मेरे साथ बैठे चार पांच दिन तक उन्होंने मुझे समझाया क्योंकि मैं तो विज्ञान का नहीं पर्यावरण से मेरा कोई दूर, दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं था तब भी वो सारे मुहावरे उसकी सारी विषय की पकड़ उम्र मुझे समझा की तैयार की और हम वकील लोग तो लाइयों की तरह हैं जिनके पास सब तरह के मामले आते हैं लेकिन कोई आकर के समझा दे तो उसको हम आगे बचा सकते हैं लेकिन न्यायालयों को भी शिक्षित करने का कार्य आपका और हमारा कार्य है हमारा धंधा एक अजीब तरह का है उसमें पैसा तो देता है हमारा फरीक लेकिन अपेक्षा हमसे जाती है कि हम न्याय को सही रूप से उसकी व्यवस्था दिलवाने में न्यायालय की मदद इसको कहते हैं जी तो विडम्बना भरा ये धंधा है जिसमें पैसा तो आपको कोई और दे और जिन्होंने भरा कोई दूसरा धंधा नहीं हो सकता डॉक्टर के पास आप जाएंगे वो तो आपको देख करके दवाई लिख देगा लेकिन इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है इसमें मानवीय दृष्टिकोण रखने वाले वकील लोग मानवीय दृष्टिकोण रखने वाले आम आदमी कार्यकर्ता जो कि कि सबसे नीचे स्तर के ऊपर लोगों के साथ काम कर जोड़ के काम करते हैं वो लोग बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं न्यायालय के सारे दर्शन जीवन दर्शन को बदलने में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है ये काम बहुत लंबा है बड़ी धीरज के साथ करने की जरूरत है लेकिन मैं समझता हूँ कि जो तकनीकी परिवर्तन हुए हैं और जो प्रक्रियाओं में परिवर्तन हुआ है आज के अब हम उतनी ज़्यादा टेक्निकल नहीं है सारे अप्रोच में उसको देखते हुए इस बात की तो कुछ गुंजाइश है कि इन मुद्दों को न्यायालय में भेजा करके उनके हलका की तलाश की जाए अभी तो एक डिस्ट्रिक्ट डिबेट है उसमें निर्णायक भूमिका आप लोगों की रहेगी जो लोग की इस कार्य के बारे में एक मानवीय दृष्टिकोण रख के इन लोगों को राहत दिलाने की कोशिश करते हैं और कार्यपालिका अपने कार्य को ईमानदारी के साथ निभाए ये काम करवाने में न्याय का कभी कुछ हिस्सा रिश्तेदारी हो सकती है और इस हिस्सा का फायदा होना एक साल के बारह महीने में छः महीने सरकार का काम महीने है छ या सात महीने चलता है छः साल महीने जब काम चलता है उसे उसके में चार महीने तो उसे गाँव में मजदूरी करनी पड़ेगी है जब ग्यारह इधर से हैं तो गांव वाले सिर्फ चार हैं। अब इसमें देखिए ऐसी बात है कि सरकार और गांव में एक छोटा सिर्फ की और सरकार की पीढ़ी में फर्क पड़ी और सरकार की जवाबदेही है विधान के लिए उस छोटे आदमी की जवाबदेही तो है नहीं इसलिए दोनों स्तर पर तो नहीं रख सकते लेकिन ये आपका कहना सही है कि जो हमारे गाँव के काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में आज कोई भी कानून नहीं खुली छूट है जो किसी काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए सब तरह के कानून हैं, उन कानूनों के अधिन वो चाहे तो न्यायालय में जाकर के अपने अधिकारों की रक्षा की बात कर सकते हैं गांव में काम करने वाले के पास नहीं है ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है जब तो ले रहा है एक दिन ग्यारह रुपये ले रहा दूसरे हफ्ते में वो चार रुपये या छह रुपये क्यों क्या मजूरी ग्यारह रुपये नहीं है वो छह या देखे। देखे। देखे। देखे के या 4 रुपए में जाकेगा नहीं ये दिखती है आदमी में 100 रुपए और दूसरे दिन के आधे पे 5 या 6 अभी दाब इसका आंदोलन तैयार कीजिए कि सरकार इसके कदम बनाए हम लोग तो करनी कोशिश पर आनंद के वकील लोग तो प्ले फाइल तक देखते नहीं फना नहीं नहीं तो था भी थोड़ा सा एक मॉडल सिर्फ बताओ के ये मान लीजिए नहीं नहीं केस का कि एक दिन ग्यारह रुपये मिले एक दिन चार रुपए मिले तो किस किस्म की तैयारी मुझसे चाहेगा कि इस किस्म के मैं कौन से फैक्टल चीज़ें आपके पास ले आऊँ कि लेना है इस मसले का तो है। क्योंकि ये सारे जो अधिकार हैं संविधान में दिए हुए, वो राज्य के विरुद्ध तो राज्य भेदभाव नहीं बरसेगा और इसलिए ये जो छोटा आदमी जो गांव के अंदर जा किसी खेत का काम कराने के लिए आपको तो मजदूरी पे रखेगा उसके ऊपर वो छः चौदह वगैरह कोई भी लागू उसके लिए तो आप धैर्य करनी पड़ेगी कि आपका आंदोलन की बात हो रही थी अभी तो आपने जो मसला उठाया उस मसले को सरकार के लेवल पर उठाया जा सकता है कि इस पे कानून बनाया जाए कि मिनिमम बहुत स्पेसिफाइड है और लागू करने के बाद में आप जो न करें उसके उसके खिलाफ न्यूनतम वेतन के लिए न्याय है उसमें दरखास्त ये अकाल से जुड़ी हुई बात तो अकाल दो है अकाल हो या ना हो कुछ परिवार तो गांव में ऐसे हैं जो हमेशा से ही है। उनकी ज़िंदगी अकाल में ही चलती और उनको कोई रोजगार मा नहीं है और वो माइग्रेट होते रहते हैं तो उनका अकाल से इस तरह का रिश्ता ही नहीं है कि भी अब की बरसात अच्छी हो गई तो गांव से जाना नहीं पड़ेगा या मजदूरी भी जाएगी उनको अपने मजदूरी के दिन ऐसे ही काटने पड़ते हैं तो क्या ऐसी अपील की जा सकती है कि साल में इतने दिन जब हम उस गाँव में रह रहे थे हमें रोजगार ही नहीं मिल रहा है कोई काम ही नहीं करने को और वो काम नहीं होने की वजह से तो माइकिन तो अकाल में तो ज़्यादा बढ़ता है लेकिन अकाल नहीं होने पर भी लोगों के पास काम नहीं है समय लोग जाते हैं कोई है राइट टू वर्क मतलब नहीं पाने का अधिकार सीधा मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए ये एक स्ट्रगल से कोई जिन लोगों को नहीं, नहीं, नहीं वो तो व्यापक प्रश्न है जब हो है लेकिन आदमी को काम करने का अधिकार मिले काम मिलना चाहिए आदमी को अभी तो उसपे कानून से कोई है नहीं कानून से जो दो चारे हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाके करता है वो लोग ऐसे ही तेज और चालाक लोग होते हैं वो दूसरे गाँव को जाके पहुँचा देते हैं इस चीज को जानते नहीं है का कार्य दरअसल कानून की जानकारी करना का कार्य न्यायालय का है, है तो नहीं लेकिन एक लीडर लीगल एड प्रोग्राम जब शुरू हुआ है उसमें लीगल लिटरेसी की जो बात कही जाती है वो है लेकिन आपका कहना सही है कि ज़्यादातर तो लोग जानते हैं इसके लिए आप लोगों को जो कानून को जानने वाले लोग हैं उनके पास पहुँचना चाहिए और जो तो सामाजिक कार्यकर्ता है राजनीतिक कार्यकर्ता उनकी जिम्मेवार वो उनके पास इसकी जानकारी पहुँचाए